मंत्र पाठ। मंत्रपाठ सहनावत सहनो नो सह वी करवा वह तेजस्वीनस्त ओम वह योगदर्शन की उनसठवी कक्षा आप सभी का स्वागत है क्रिया योग के विषय में तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणधान ये तीन उसके घटक देखें। ईश्वर प्रणिधान में जो तत्फल सन्यास शब्द था व्यास जी के भाष्य में सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम तत्फल संन्यास हुआ तो तत्फल सन्यास में एक अन्य अर्थ भी हम ले सकते हैं क्योंकि इसमें वाह शब्द आया हुआ है विकल्पार्थक अर्थात चाहे इसको ले लें या इसको ले लें परम गुरऊ अर्पणम्मणाम परम गुरऊ अर्पणम इस अर्थ को लें अथवा तत्फल सं्यास इस अर्थ को लें दोनों में थोड़ी संगति भी होनी चाहिए क्योंकि विकल्प तभी सार्थक होता है कि इससे भी ये कार्य हो जाएगा इससे से भी ये कार्य हो जाएगा यहाँ कैसे हो जाएगा प्रथमा व्यक्ति आ रही है तत्फल संन्यास अर्पण में कैसे जोड़ेंगे इसको दो अर्थवा वो हो गया तत्थर सन्यास अलग हो गया और सर्व समुच्चय में भी आता है विकल्प में भी आता है दो, दोनों समुच्चय तो में ये अर्थ करना पड़ेगा कि दोनों होंगे तो ईश्वर प्रधान होगा विकल्प में यह होता है कि इसको करेंगे तब भी ईश्वर प्रधान इसको करेंगे तब भी ईश्वर प्रधान यहाँ विकल्प है लिकल्� दोनों अपने में पूरे हैं अब दोनों अपने में पूरे हैं तो आपस में संगति भी हो उनकी क्योंकि प्रथम में कहा गया कि सारी क्रियाएं हम ईश्वर की प्राप्ति के लिए करें उसकी आज्ञा में अपने को चलाएं ईश्वर ही हमारा मुख्य लक्ष्य बने तो ऐसा ही मिलता जुलता अर्थ है दूसरे शब्द का भी हो तत्फल संयास दूसरे अभी मैं बोल तो लू पहले पूरा मैं क्या कहना चाह रहा हूं उदर्थ कौन सा निकलेगा उसमें शंका हो तो बताना तो तत् शब्द से यहां हम लेंगे सांसारिक अर्थात तत तत् तो पीछे आ गया जो कर्म है हमारे तत् आ गया कर्म और उन कर्मों का फल उन कर्मों का फल सांसारिक फल सांसारिक फल से तात्पर्य भौतिक पदार्थों को ही लक्ष्य मान करके कर्मों को करना उसमें हमारा उद्देश्य भौतिक पदार्थों की प्राप्ति उनका उपयोग उनका भोग उनसे सुख प्राप्त करना बस ये उद्देश्य तो ये जो फल है ये हो गया तत्फल उन कर्मों का भौतिक फल फल और उससे सन्यास उसको छोड़ना अब भौतिक फल को छोड़ना तो दूसरा अर्थ क्या निकलेगा ईश्वर को प्राप्त करना अर्थात यदि हम ईश्वर की आज्ञाओं को समझ रहे हैं उसकी क्या आज्ञाएं हैं तो तो पहला वाला अर्थ अधिक संगत रहेगा कि सारी क्रियाएं हम अपनी ईश्वर को समर्पित करते हैं, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही करें ईश्वर की आज्ञा में चलने के लिए ही हमारा प्रत्येक क्रिया प्रत्येक कार्य होना चाहिए और यदि ईश्वर की आज्ञाएं नहीं समझ में आ रही हैं अभी तो दूसरा कहा कि जो भौतिक पदार्थों की हमें लालसा लगी रहती है हम प्रत्येक कर्म करते समय कोई न कोई अपना एक लक्ष्य भौतिक पदार्थों के रूप में बना लेते हैं कि मुझे अमुक वस्तु चाहिए मुझे नौकरी चाहिए मुझे धन चाहिए मुझे संसार में बहुत सारे मित्र चाहिए मेरा परिवार ऐसा हो बहुत सारी कामनाएं मेरे पास बंगला हो गाड़ी हो भूमि हो समाज में मेरा रुतबा हो बहुत सारे अनंत कह सकते हैं इनको इतनी कामनाएं हैं सांसारिक कि इनको त्यागो फिर इनका त्याग करेंगे तो अब फिर किधर को मोड़ेंगे उधर कोई फिर जाएंगे ईश्वर ही बचेगा फिर क्योंकि ईश्वर यही तो कहता है कि इधर से अपने को मोड़ो भौतिक पदार्थों के फलों का त्याग तो भौतिक फलों का जब त्याग करेंगे तो ईश्वर प्राप्ति ही लक्ष्य बन जाएगा तो उधर से है सीधे ही कह दिया कि परम गुरु अर्पणम यहां इधर घुमा करके कहा कि जिन में हम लगे हुए हैं उनको त्यागना पहले वाले में यह था कि हमें प्राप्त क्या करना है उसको सामने रख दिया पहले हमें ईश्वर प्राप्त करना है दूसरे में यह कहा कि हम जो इस समय प्राप्त करना चाह रहे हैं उसको छोड़ना दोनों का भाव क्या निकलेगा एक ही निकलेगा एक तो एक ने लक्ष्य बनाया कि हमें ईश्वर प्राप्त करना है ठीक है अगर उसने समझ लिया इस बात के लिए तो लग जाए अपने कार्य में और दूसरा उससे कहा गया कि जो तुम इस समय चाह रहे हो जो इस समय लक्ष्य बनाया हुआ है भौतिक संसार की उपलब्धि इसका त्याग करो इधर से अपना जो लगाव है उसको हटाओ इस लक्ष्य को हटाओ कि मुझे भौतिक फल चाहिए तो दूसरा फिर ईश्वर की प्राप्ति की ओर झुकेगा वो तो इस तरह से तत्फल संयास और दूसरा मैंने कल बताया था कि हमने यदि ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य बना करके भी क्योंकि संस्कार भी दग्ध तो हुए नहीं है तो बीच बीच में हम राग द्वेश युक्त अन्य कर्म भी कर बैठते हैं सांसारिक फल की कामना से युक्त कोई कर्म कर लिया और जब फल की प्राप्ति का समय आया हमने उसको छोड़ दिया वहां भी हम बच जाएंगे अर्थात दो अवसर हैं हमारे पास बचने के लिए कि या तो प्रारंभ में ही हम सारे फलों का त्याग कर दें सांसारिक कामनाओं का त्याग कर दें और ईश्वर प्राप्ति अपना लक्ष्य बनाए और यदि हम भूल से कर भी लेते हैं कोई सांसारिक कामना से युक्त कर्म तो फल प्राप्ति के समय में हम फल को छोड़ दें तो उस अवस्था में जो भी हमारा कर्म जो हमने किया जिसका फल हमें मिल रहा था उस कर्म को भी हमने सुरक्षित रख लिया अभी अभी उसका फल हमने भोगा नहीं प्राप्त हुआ था लेकिन हमने उसको त्याग दिया दूसरे को दे दिया तो इस तरह से कर्म हमारा सुरक्षित है और वह कर्म फिर हमें ईश्वर प्राप्ति में उपयोग में आने वाले साधनों की उपलब्धि कराएगा इस प्रकार से तत्फल सं का अर्थ हो सकता है हाँ, अब बोलो जैसे हम किसी को समर्पण कर लेते हैं तो उसकी इच्छा में सब चलते हैं वहाँ पर अपनी इच्छा को हम छोड़ देते हैं तो हम्मल सन्यास मतलब फल की इच्छा का छोड़ देना कौन से फल की लौकिक फल है हैं। इच्छा देते दोनों वाक्यों को जोड़ो अपने तुम्हारे वाक्य प्रारंभ में ये था कि हम जब किसी की आज्ञा के अनुसार चलते हैं तो अपनी इच्छा को छोड़ देते हैं, की इच्छा हैं। इच्छा है हमारी होती है। और नहीं किसी की आज्ञा के अनुसार नहीं अब ईश्वर की आज्ञा के अनुसार अगर किसी की आज्ञा के अनुसार बोलेंगे तो बहुत से मनुष्य ऐसे जैसे माता पिता ही है मान लो संसार में वो खूब हुए हैं और पुत्र उनकी आज्ञा के अनुसार चल रहा है वो तो लौकिक फल ही आएंगे सारे उनमें वो झुकाएंगे ही उधर को कि तुम्हें ये करना है ये करना है ये करना है। और हम उनकी आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं तो वहाँ लौकिक फल नहीं छूटे तो किसी की शब्द का तात्पर्य ईश्वर की इशौर, इशौर। तो ईश्वर को हम समर्पित हो जाते हैं तो हम ईश्वर की इच्छा भी यही होती है की मेरा पुत्र जो है वो सांसारी हाँ छोड़ दे ये इच्छा होती है सांसारिक फल को छोड़ दे ये इच्छा होती है ईश्वर की तो हमारी इच्छा भी जो है उसको हमने छोड़ दिया तो तो समर्पण होना और तो संन्यास तो हो एक गया ना तभी तो कह रहे हैं कि ऐसे समझो या ऐसे समझो क्योंकि तात्पर्य ईश्वर प्रधान शब्द एक है हमारे पास में और हम उसके दो प्रकार से जो अर्थ कर रहे हैं तो दोनों में कुछ आपस में संगति भी होनी चाहिए एकदम विरुद्ध अर्थ न हो जाए विरुद्ध अर्थ नहीं होता है शब, शब्द का हम जो अनेक अर्थ करते हैं तो विरुद्ध नहीं होता उसमें कोई भी आपस में कुछ न कुछ मेल रहेगा तो वही मेल है इसमें कि हम या तो बिल्कुल ही समर्पित कर दें ईश्वर के ऊपर तो उस अवस्था में भौतिक फल छूट ही जाएंगे लेकिन हमारा राग अधिक है भौतिक फलों में हम अधिक चाह रहे हैं उनके लिए तो कहा कि भाई इधर से अपने को हटाओ छोड़ो इधर से अपने को छोड़ो जो ईश्वर पर अपने को समर्पित कर रहा है वो इधर से अपने को हटा चुका है पहले तो उसके लिए वो ज्यादा उपयुक्त है, है और जिसका इधर अधिक राग है तो उधर से हटाने का प्रयास होगा हटा करके उधर को ले जाना चाह रहे हैं वो पहले से ही हट करके उधर पहुंच गया इतना अंतर है दोनों में इसलिए पहला वाला अधिक प्रबल हो गया पहले वाला उपाय जो है जिसने उस उपाय को अपना लिया वो अधिक आगे बढ़ चुका है दूसरा जो है वैकल्पिक अर्थ लिया गया वो उनके लिए है जो अभी थोड़ा पीछे हैं जिनका संसार में राग अधिक है तो उधर से कह रहे हैं कि आप इनको छोड़िए अब छोड़ करके जाना उधर कोई है फिर ईश्वर के अनुकूल ही जाना है उसको भी तो तत्फल संयासरी नहीं नहीं विपरीत अर्थ होगा तो फिर शब्द एक है हमारे पास में और एक शब्द के विपरीत अर्थ नहीं होते हैं ऐसे आपस में थोड़ा संगति रहती है उनकी जितने भी अर्थ करेंगे हम क्योंकि मुख्य लक्ष्य है इनका क्रिया योग का जो आगे सूत्र आएगा कि क्लेशों को तनु करना और समाधि को लाना तो अगर विपरीत अर्थ हो गया तो फिर ये जो फल इनका आ रहा है वो नहीं आ सकता एक से आएगा दूसरे से नहीं आएगा क्योंकि ये क्रिया योग साधन है क्रिया योग साधन है और साध्य इनका फल जिसके लिए ये क्रिया योग किया जा रहा है वो दो प्रकार के आगे आने वाले हैं सूत्र में ये एक है। हाँ दोनों साथ साथ ही चलेंगे तो इस तरह से ये क्रिया योग इसके बाद फिर दूसरा सूत्र आ रहा है इसके फल के रूप में इसका प्रयोजन बताया जा रहा है तो सूत्र बोलेंगे समाधि भावनाथ क्लेश, क्लेश तनुकरणार्थ उससे पहले इन्होंने सूत्र की भूमिका भी बनाई व्यास जी ने छोटा सा वाक्य है कि स ही क्रिया अर्थात इस यह क्रियायोग पीछे जो बताया वह क्रियायोग स के लिए है वो उत्तर सूत्र में आ गया तो समाधि की भावना के लिए भावना क्या होता है इच्छा।, इच्छा। भू धातु से भू का अर्थ क्या होता है होना और भू से जब अणिच प्रत्यय करेंगे जैसे पठ का अर्थ है पढ़ना णिच प्रत्यय करेंगे तो पढ़ाना, पढ़ाना। क्योंकि भू से बिना अणिच की भावना नहीं बनेगा यदि ऋणिच नहीं करें भू से प्रत्यय वही लाएं तो क्या बनेगा भवन भवन बन जाएगा और अणिच करेंगे तो भावना होना ना ये भवन मकान हुए नहीं है क्या उत्पन्न अर्थ होता है नहीं भावना का दूसरा अर्थ होगा अभी तो बिना अणिच के मैंने कहा कि बिना अणिच प्रत्यय किए और हम अन प्रत्यय अर्थात ल्युट यू यू लाएंगे तो बनेगा भवन क्योंकि वृद्धि तो होगी नहीं फिर अणिज है ही नहीं अणिज करेंगे तो वृद्धि होगी और इसमें अणिच करने के बाद स्त्रीलिंग में जब शब्द बनाते हैं तो प्रत्यय करने के बाद जब स्त्रीलिंग में शब्द बनाते हैं तो इसका सूत्र अलग है वहां ल्यूट नहीं होता है क्योंकि ल्यूट प्रत्यय तो नपुंसक लिंग में आएगा नपुंसक भाव एक तह ल्यूट और अनिश्च प्रत्यय करने के बाद यदि स्त्रीलिंग में कोई शब्द है तो उसका सूत्र अलग है न्यास श्रंथो युच नी, आस और श्रंथ आसना श्रंथना और धातुए आ गई और ये स्त्रीयाम के अधिकार में है स्त्रीआम तेन तो धातुओं से स्त्रीलिंग में कौन सा प्रत्यय होगा अभी तो बोला मैंने सूत्र युच न्यास श्रंथो युच तो भू से हमने निच प्रत्यय करेंगे किया तो क्या अर्थ होगा अर्थ की बात हो रही थी कि भू का अर्थ है होना और निच करेंगे तो निच करेंगे तो होना लाना संपन्न करना संपादित करना तो यूज करके उसके बाद फिर स्त्री में टॉप हो जाएगा भावना तो भावना का अर्थ हो गया वैसे हुआ ना अब यहां जैसे हम कहते कि मेरे अंदर ऐसी भावना उठ रही है अब यहां घटाओ हु हम जब किसी से बोलते हैं कि मेरे अंदर ऐसी भावना उठ रही है तो व्यक्त करेंगे या नहीं? नहीं तो व्यक्त करेंगे तो अपनी भावना को हम दूसरे में हुआते हैं दूसरे को बताते हैं जो भावना हमारे अंदर उठ रही है उसको दूसरे में हुआ रहे हैं दूसरे में पहुंचा रहे हैं दूसरे के अंदर उसको उत्पन्न कर रहे हैं कि मैं ऐसा सोच रहा हूं दूसरे को ज्ञान हो रहा है नहीं उसका हम बताते हैं तो तो ये क्या हो गया भावना और आयुर्वेद में तो प्रयोग चलता ही है भावना, भावना देते हैं नहीं तो प्रभाव डालना किसी अन्य वस्तु का दाल सब्जी भोजन बन रहा है उसमें संस्कार करते हैं नहीं तड़का देते हैं क्या है? ये भावना ही तो है प्रकार से संस्कार इस उसमें महिलाएं जो है हाँ उसका मान लीजिए मठा है लस, उसका बनाया है हमने तक्र और उसमें क्या करती है वो कि उसका अग्नि पर हींग वगैरह या जो भी चीजें हैं सारे उस पर रखे अग्नि के ऊपर थोड़ा सा और मिट्टी का पात्र उल्टा करके उसको रख दिया मिट्टी का उल्टा पात्र करके रख दिया अब जो उसका धुआं निकलेगा सारा जल करके उस मसाले का हींग इत्यादि का वो भर जाएगा पूरा पात्र के अंदर तुरंत उसको सीधा करके और लोड लोड दी उसमें लस्सी मठा जो है और उसका मुख बंद कर दिया हिलाया फिर उसको और वो जितना अंदर था वो सब उसमें समा गया और उसको पिया फिर बड़ा अच्छा लगता है हमारी माताजी खूब करती थी तो भावना दे दी गई उसकी वो उसमें हुआ दिया जो हम पदार्थ डालना चाह रहे थे जिसका प्रभाव उसमें लाना चाह रहे थे वो होवा दिया तो ये होता है भावना अब जो मध्यम कोठि के साधकों के लिए चल रहा है ये प्रकरण है, तो इससे ये भी सिद्ध है कि अभी समाधि से ये दूर हैं, उनको मध्यम कोटि का कहा गया है और उन मध्यम कोटि के साधकों के लिए समाधि को लाना है समाधि तक उनको पहुंचाना है उसके लिए ये क्रियायोग साधन के रूप में है तो क्रियायोग हो गया साधन साध्य समाधि और क्लेशों को तनु करना तो समाधि है समाधि भावना अर्थ है जिसका अर्थात प्रयोजन है जिसका ऐसा है ये क्रिया योग समाधि भावनाथ समाधि की भावना के लिए समाधि को लाने के लिए समाधि को उत्पन्न करने के लिए <coughs> एक होता है उत्पन्न होना और एक है उत्पन्न करना तोड़ी चाहेगा कि नहीं आएगा तो भू का अर्थ है उत्पन्न होना और भाव का अर्थ है भावी भावी का अर्थ है अनिच प्रत्यय करके भावी भावी का अर्थ है उत्पन्न करना होना और करना तो समाधि को उत्पन्न करने के लिए है यह क्रिया योग और अभी धातु है यह शब्द नहीं बना है सनाद्यंता धातविच प्रत्यय करने के बाद जैसे पट से बनाया हमने पाठी अभी उसका कोई प्रत्यय नहीं किया आगे जैसे धातु पठ है ऐसे ही पाठी ये विधातु हो गई अभी धातु है केवल मैंने धातु बोली थी भावी भू और भावी हर धातु में ऐसी हो जाएगा एक मूल धातु एक प्रत्यय करके धातु सनातनता धातु <coughs> गम का क्या बनेगा हम हाँ गम धातु मूल और दूसरी प्रत्यय करके दौनामी। दौनामी। गमी वृद्धि रुक जाएगी आप देखो ढूंढ रहे हैं सत्यपति सूत्र ढूंढते रहो अभी तो इस तरह से यहां समाधि भावनार्थ है क्लेश तनुकरणार्थ दूसरा उपाय दूसरा इसका लक्ष्य बताया कि क्लेशों को तनु करना तनु किसे कहते हैं तनु, तनु शब्द विस्तार अर्थ में आता है वैसे लेकिन एक अन्य धातु है तक्षु त्वक्षु तक्षु त्व तनुकरण वहां पर पाणिनि ने तनुकरण शब्द का प्रयोग किया हुआ है तक्ष धातु के अर्थ में तन धातु अलग है तनु विस्तारी ठीक है क्योंकि हमें धातुओं के अर्थों का पता कैसे लगता है हम उस तरह से भी देखते हैं कि पाणिनि ने इन शब्दों का प्रयोग कहां कहां किया है अर्थ करते समय अब तनु विस्तारे में तनु का अर्थ कर दिया उन्होंने विस्तार लेकिन इसी तनु शब्द से इसी तनु धातु से बना हुआ जो तनु शब्द है उसका तनुकरण कहकर के जो प्रयोग किया है और वो अर्थ कर रहे हैं तक्ष धातु का और तक्ष का अर्थ प्रसिद्ध है तक्षक बढ़ई को बोलते हैं नहीं क्या करता है वो लकड़ी को छीलता है छील छील के छील छील के उनको उसको हल्का करता है तो अब हम कहें कि तनु का तो विस्तार अर्थ है ये ये अर्थ कहां से आ गया यहां से आ गया पाणनी ने बताया क्योंकि तक्ष का अर्थ विस्तार करना नहीं हो पाएगा वहां तनु करण का अर्थ वही है उसको हल्का करना तो तनु का अर्थ हो गया उसको क्षीण करना हल्का क्षीण करना सीधे होगा उसमें से थोड़ा हटा दिया विस्तार ठीक है कि बड़े ही बहुत सारे कार्य कर रहा है तुम कहोगे कि कील भी तो ठोक रहा है वो तो किल भी इसका अर्थ हो गया तक्षु का तक्षक का ऐसे नहीं धातु का अर्थ कोई एक निकलता है उसमें से अब उस कार्य को करने वाला नाम तो उसके आधार पर रख गया उसका तक्षक अब कहोगे कि तक्षक रोटी भी तो खाता है तो तक्ष का अर्थ रोटी खाना ऐसे नहीं एक अर्थ को लेते हैं किसी को अर्थ कौन सा है छीलना बस कितने अर्थ में तक्षक चरितार्थ हो गया अब वो क्या क्या कर रहा है वो सारे अर्थ तक्षक से नहीं निकलेंगे फिर कभी भी किसी हद का अर्थ करना हो ध्यान रखना किसी एक गुण को लेकर के अर्थ उसमें आ जाता है, किसी करता है तो वो तो प्रधान तुम भी वही पहुंच गए फिर बहुत सारे काम कर रहा है तक्षक एक, एक, एक पूरा तखत बनाने के लिए बहुत सारे कार्य करेगा वो लेकिन सारे कार्यो को तक्षक शब्द नहीं बोलेगा तक्ष धातु का अर्थ सारा नहीं निकलेगा उसमें से केवल एक छीलने अर्थ को लेकर के शब्द चरितार्थ हो गया तो तनु का अर्थ हो गया हल्का करना क्षीण करना छीलना उसको घटाना कुछ कमजोर करना दुर्बल करना और तनुकरण दीर्घ कहा से आ गया ये नाम नी मात्रा तनु जब क्री धातु जोड़ते हैं आगे किसी शब्द, शब्द के तो चुवी प्रत्यय होता है च्वी। और चुवी प्रत्यय होता है दीर्घ होना ही है फिर चुचे तो क्लेश तनुकरण अकारांतों को ई हो जाता है शुद्धि करण और वैसे क्या है शब्द शुद्धि हृस्वीकार है दीर्घकार हो गया ऐसी अकारांतों में भी स्वीकारण, स्वीकार स्वीकर बोलते है नी और मूल शब्द क्या है स्व से बन गया स्वी हो हो गया, गया। स्व को धीर करेंगे स्वी बनेगा स्व बनेगा स्वी अच्छा स्वीकार स्वीकार तो स्व को दीर्घ करेंगे तो क्या बनेगा आपने कहा दीर्घ हो गया <laughs> नहीं आप मैं आपने उत्तर ये दिया था कि दीर्घ हो गया स्वीकरण तो इसका अर्थ है कि पहले क्या था ये स्वी ऐसा है शब्द स्व है इकार इकार हुआ है चिउ सूत्र सारे हैं आपके पास में आप इसको उसको, उसको लगा दिया कि नहीं वाइब्रेट पे। मैंने कल भी कहा था वाइब्रेशन होता है नी नहीं, वो नहीं।, नहीं। वो तो पता चल जाएगा पता आपको जेब में रखो वाइब्रेट करके उसको तो, तो स्वीकरण हाँ। अभी नहीं ऐसे ही यहां पर दी हो गया है तो तनुकरण तो क्लेश तनुकरण क्लेशों को तनु करना उनको दुर्बल बनाना तो दो प्रयोजन हो गए समाधि को लाना और क्लेशों को दुर्बल बनाना और साधन इनका क्रिया योग तो समाधि भावनाथ है क्लेश तनु करनाथ भाष्य देखिए आगे कि स ही स कौन वह कौन वह क्रिया योग आसेव्यमान आसेव्यमान कर्मवाच्य में आसेवित किया जाता हुआ अनुष्ठित किया जाता हुआ अपनाया जाता हुआ और इसमें एक ये पीछे भी आया है शब्द आसेवित सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसेवित वहां भी आंग उपसर्ग लगा करके इसी धातु का प्रयोग किया है सेव धातु का यहां भी वही है कि चारों ओर से आ अच्छी प्रकार से चारों ओर से अच्छी प्रकार से ऐसे भी किया वैसे भी किया जितना भी हो सकता है उतना किया जा रहा है यह क्रिया योग अपनाया जा रहा है तप किया जा रहा है स्वाध्याय किया जा रहा है मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन कभी इसका अध्ययन कभी उसका अध्ययन लगातार चल रहा है ईश्वर प्रधान भी चल रहा है, है? खूब अच्छी प्रकार से आ है ये आ लगा हुआ है साथ में यूं नहीं छोड़ा मोड़ा एकाध पुस्तक पढ़ ली हो गया बस क्लेश तनु कर लिए क्योंकि हमने अभी एक घंटा मोक्ष शास्त्र का अध्ययन किया था हो गए क्लेश तनु अब समाधि लगने वाली है ऐसे नहीं सेव्य मान अच्छी प्रकार से इसमें जो हो जाता है ना? इसमें तो नहीं है इसमें वर्तमान काल में है शाना चाहिए ये हम जो प्रयोग करते हैं विशेषण अब किसी का विशेषण बनेगा अब साथ में बोलना पड़ेगा कौन कौन यहाँ बोलेंगे तो क्रिया योग हम प्रयोग करते हैं कि सेवित तो किया? सेवित सेवित सेवित सेवित हो तो सेवन सेवन किया किया किया किया जाता जाता जाता जाता हुआ हुआ हुआ कहना चाहिए के साथ में सेवन नहीं घटेगा स्वयं ही का हमने उसको पकड़ लिया हुँ. हमारे अधिकार में आ गया अब उसको हम अपना रहे हैं तो आसेवित किया जाता हुआ और आ सेवन बोलेंगे तो उधर ष्ठी करनी पड़ेगी क्योंकि कर्तिक कर्मण हो कृति कृदंत हो गया ना ये अब कर्म ष्ठी आएगी तो उधर कहेंगे हम का क्रिया योग का सेवन कर, करते हुए लेकिन हमें कर्मवाचन बोलना है जब तो करते हुए नहीं कह सकते फिर किए जाते हुए तो क्रिया योग का सेवन तो फिर कौन आएगा करता आ जाएगा तुरंत ही करता हम पहुंच जाएंगे हम कि कोई कर रहा है इसका सेवन हमें कर्मवाचन बोलना है कर्मों की प्रधानता देनी है तो शानच करना पड़ेगा तो अनुष्ठित किया जाता हुआ सही आसमान समाधिम भावयति समाधि को लाने वाला होता है समाधि को लाता है क्लेशांश्च प्रतनु करोती प्र और लगा दिया साथ में क्लेशों को प्रकर्ष रूप से उनको दुर्बल बनाता है यह क्रियायोग दुर्बल बनाना शिथिलता वही है दुर्बल बनाता है उनको अर्थात क्लेश दुर्बल बनने लगते हैं जो अभी बहुत प्रबल थे वो क्षीण होने लगते हैं क्रिया योग से और प्रतनु कृतान क्लेशान अब ये प्रतनु किए हुए दुर्बल किए हुए ये क्लेश इन क्लेशों को जिनको क्रिया योग के द्वारा दुर्बल बना दिया गया है ऐसे क्लेशों को प्रसंख्या प्रसंख्यान वही प्रसंख्यान है वही अग्नि है कर्म धारा करके उस प्रसंख्यान अग्नि के द्वारा अब ये प्रसंख्यान अग्नि क्या है अभी चर्चा करेंगे इस पर प्रसंख्यान अग्नि के द्वारा दग्ध बीज कल्पान जले हुए भुने हुए बीज के समान समान अर्थ कहा से निकला कल्प शब्द से ये कल्प क्या है ये, ये कल्प प्रत्यय है ये वो कल्प नहीं है कि कृपु धातु से बना करके सृष्टि को भी कहते हैं कल्प यहां कल्प प्रत्यय है और यह प्रत्यय होता है ईशत असमाप्ति अर्थ में थोड़ी सी कमी रह गई जैसे कहते हैं किसी के लिए ऋषि कल्प तो ऋषि कल्प का अर्थ क्या हुआ कुछ कमी है ऋषि बनने में थोड़ी सी कमी रह गई अभी आचार्य कल्प ऋषिकल्प जहां भी कल्प लगाएंगे तीन प्रत्यय हैं एक ही अर्थ में कल्प देश्य और देशीय। तो ऋषिकल्प ऋषि देश्य, ऋषि देशीय अर्थात ईशत असमाप्ति थोड़ी असमाप्ति है अभी इन समाप्ति में कुछ कमी है समाप्ति का तात्पर्य उस गुण को पूरा अपने अंदर लाने में पूरा आजाद तो समाप्ति हो गई थोड़ी कसर रह गई अभी तो ऐसे यहां पर है कि दग्ध बीज बीज जले हुए बीज जैसे होते हैं वैसा नहीं हो जाता है क्लेश लेकिन उस जैसा क्योंकि यहां कोई अग्नि नहीं है ऐसी भौतिक जिसको रखा जलाया और उसमें क्लेशों को भून दिया अब क्योंकि यहां दग्ध शब्द आया हुआ है जलाना जलना अर्थ जो है तो जलना है तो जलने में फिर अग्नि का संबंध जुड़ता है उससे इसलिए प्रसंख्यान के साथ में अग्नि शब्द जोड़ा गया नहीं तो केवल प्रसंख्यान कह देते लेकिन वो जो प्रसंख्यान है वो अग्नि के समान है अब क्यों क्योंकि क्लेशों को दग्ध करना है इसलिए और एक बात और है यहां कि यहां दग्ध क्लेशों को कहा जा रहा है कर्मों को नहीं कहीं आया अभी तक ऐसा प्रकरण क्षीणता की बात आई या जलाने की बात आई कहीं पर भी देखें तो कर्मों के विषय में कहा है कहीं कर्मों को क्षीण करना कर्मों को दगदबीज करना ऐसा प्रसंग आया है कहीं करने करने का तो जिस करने का जिससे कमजोर कर्मों के लिए कहा आया है दिखाओ कर्मों का दिखाओ कहां पर है तो जहां भी ऐसा प्रसंग आएगा वहां सर्वत्र क्लेशों को ही कहा जाता है क्योंकि कर्म कभी भी क्षीण नहीं होते कर्म कभी भी दग्ध नहीं होते तनु नहीं होते आगे जो अवस्थाएं आएंगी जो उदार आदि वो भी सब क्लेशों की ही आएंगी शुक्र कर्म उदया नाश हुआ है यहाँ का तात्पर्य कमजोर करना उनको दुर्बल बनाना नाश तो पूरा ही समाप्त हो गया वो तो वो पूरा समाप्त हो गया उसमें ऐसा नहीं कि पहले कमजोर किया गया तब समाप्त हुआ है कर्म तो पूरा समाप्त नहीं होता कर्म पूरा समाप्त तो नहीं होता यहाँ प्रसंग दूसरा है यहाँ कर्म समाप्ति की बात ही नहीं कही थी मैंने मैंने कहा कि क्षीण करने वाली बात जहां भी आती है तो कर्म कभी भी क्षीण नहीं होते तो यहाँ कोई अर्थ निकलेगा शुक्ला कर्म यदि हाँ तो क्षीण अर्थ निकलेगा कृष्ण कर्म तब जाएंगे न दबना नहीं है नाश है ये हाँ नाश किसे कहते हैं पूरा समाप्ति होता है नाश का यही अर्थ है यहां कुछ भी नहीं रहा वहां पर अब ये कोई प्रकृति से बना पदार्थ हो रही है कि उसका कुछ तत्व रह जाएगा हम्म? तो क्षीणता हमेशा क्लेशों की होती है कर्मों की नहीं होती तो इसलिए योग दर्शन का जो मुख्य विषय है वो मुख्य विषय यही है संस्कारों को नष्ट करना कर्मों को नहीं संस्कारों को नष्ट करना क्योंकि संस्कार नष्ट हो गए तो कर्म रहो तब भी कुछ नहीं ना रहो तब भी कुछ नहीं वो उगेंगे कहां पर फिर फलीभूत कैसे हो पाएंगे उनकी भूमि ही समाप्त कर दी गई तो कैसे फलीभूत होंगे तो इसलिए दग्ध बीज हम जहां प्रयोग करते हैं वो दग्ध बीज शब्द भी क्लेशों के लिए आता है कर्म के लिए नहीं आता है तो प्रत कृतान क्लेशान प्रसंख्यानाग्निना दग्ध बीज कल्पान और दग्ध बीज कल्प को ही आगे खोला कि दग्ध बीज कल्प जब हो जाएंगे तो क्या होगा कि अप्रसव धर्मिण ये सब में द्वितीय का बहुवचन आ रहा है देखो प्रत अनुकृतान क्लेशान दग्ध बीज कलपान अप्रसव धर्मिण अप्रसव धर्मी प्रसवधर्मी किसे कहते हैं जिनमें उत्पन्न करने का धर्म है सामर्थ्य विद्यमान है लेकिन जब दग्ध बीज के समान हो गए है भुना हुआ बीज उसमें प्रसव धर्मता समाप्त हो जाती है ऐसे ही इन क्लेशों में भी प्रसव धर्मता समाप्त हो जाती है और जब प्रसव धर्मता समाप्त हो जाती है तो यह कुछ नहीं उत्पन्न कर पाएंगे तो क्या उत्पन्न करते हैं पहले यह विचार करना होगा क्या उत्पन्न करते हैं यह क्लेश ऐसा क्या है जिसको उत्पन्न करते हैं ये और दग्ध बीज होने के बाद उसको उत्पन्न नहीं कर पाते हुँ? ये क्या उत्पन्न करते हैं प्रसव धर्मी होने से क्या नहीं उत्पन्न कर पाएंगे तो क्लेशों से वृत्तियां उत्पन्न होती हैं क्लेशों से वृत्तियां उत्पन्न होती हैं और वृत्तियों से फिर संस्कार वो संस्कार वही क्लेश ही है और वृत्तियां होती हैं तो कोई कर्म बनता है फिर कर्म करते हैं हम तो यूं भी कह सकते हैं कि क्लेशों से कर्म उत्पन्न होते हैं वृत्ति क्या है वृत्ति ये कर्म के ही रूप में आएगा बाद में हम कुछ कर रहे होंगे वही वृत्ति है उससे फिर धर्म और धर्म ये कर्म बनने लगेंगे तो ये कार्य इनका समाप्त हो जाता है अब प्रसव धर्म करिष्य करेगा आगे अभी नहीं कौन करेगा साधक करिष्यति लिखा है ना किसके साथ घटाएंगे ये तो जो साधक इनका क्रिया योग का सेवन कर रहा है तो वह क्रिया योग या इधर ले सकते हैं पीछे जो आया है सही आश्य मान अर्थात तो ये क्रिया योग बार बार बार बार आसवित होता हुआ जो क्लेश हैं इनको प्रतनु करेगा लेकिन यहां तो इतना कार्य पूरा हो जाएगा इसका क्योंकि अप्रसव धर्मी करना प्रसव धर्मिता लाना इनके अंदर यह क्रियायोग में सामर्थ्य नहीं है क्रियायोग की सामर्थ्य कितनी है केवल क्षीण करना दुर्बल करना यह सामर्थ्य है लेकिन यहां जो आगे वा, वाक्य आ रहा है ये यह है कि प्रतनु होने के बाद की बात आ रही है अब ये प्रतनु का कार्य तो क्लेशों ने इन्होंने क्रियायोग ने कर दिया इसलिए कर का संबंध वहां नहीं जुड़ पाएगा क्रियायोग के साथ में यहाँ साधक को ही अध्याहार करना होगा साधक का कि साधक फिर उन प्रतनुकृत क्लेशों को प्रसंख्यान अग्नि के द्वारा उनको दग्ध बीज बनाता हुआ अप्रसव धर्मी कर देगा ये आगे का कार्य है और ये आगे का कार्य प्रसंख्या क्रिया योग के बाद का है ये और क्रिया योग के बाद का जो कार्य होगा उसमें साधन कौन बनेगा इनको अप्रसव करने के लिए क्रिया योग से तो प्रतनु हो गए अब आगे कौन साधन बनेगा जिससे कि ये अप्रसवधर्मी हो जाएं? वाक्य में ही तो लिखा हुआ है प्रसंख्यान अग्नि अब यह है साधन इसमें प्रसंख्यान अग्नि की सहायता से इनको दग्धबीज करेगा अब ये प्रसंख्यान अग्नि क्या है ये विचार का विषय है शब्द का अर्थ करते हैं तो प्रसंख्यान का अर्थ क्या होता है प्रकर्ष रूप से ज्ञान प्रकर्ष रूप से अच्छी प्रकार से और ख्या जो है ये ज्ञान अर्थ में आती है ख्या प्रकथने कहने अर्थ में भी आती है लेकिन सम लगा देते हैं तो अच्छी प्रकार से ज्ञान अर्थ में आती है ये संख्या बोलते हैं अब संख्या क्या है गिनती तो संख्या से क्या ज्ञान होता है हम जब संख्या बोल देते हैं तो निश्चय हो जाता है ना कि ये इतने ही व्यक्ति हैं इतने ही पदार्थ हैं, पांच हैं दस हैं, ये संख्या बोल दी तो संख्या से निश्चयात्मक ज्ञान हो गया या नहीं यह अनिश्चय रहा अभी अनिश्चय में संख्या आएगी ही नहीं तो संख्या निश्चयात्मक अच्छी प्रकार से ज्ञान कराती है, है? संख्यायते संख्या यते अन संख्या हम्म वहां वी और आ लग गया यहां सम है तो प्रसंख्यान का अर्थ प्रकर्ष रूप से अच्छी प्रकार से ज्ञान होना तो वहां यह भी अर्थ घटाते हैं फिर कि सत्व पुरुषान्यता ख्याति सत्व पुरुष की अन्यता ख्याति सत्व और पुरुष सत्व बुद्धि और ये सारे पदार्थ और पुरुष आत्मा इन दोनों की अन्यता ख्याति अन्यता क्या है भेद सत्व पुरुष के भेद का ज्ञान कि मैं पृथक हूं और ये सत्व पृथक है दोनों के भेद का ज्ञान इसे कहते हैं सत्व पुरुषान्यता ख्याति तो कुछ यहां घटाते हैं इसको सत्व प्रशानता ख्याति में प्रसंख्यान को घटाते हैं अर्थात ये प्रसंख्यान का अर्थ हो गया कि सत्व और पुरुष का भेद का ज्ञान होना लेकिन हम इन्हीं के अंत साक्ष से आगे देखेंगे ग्यारवा सूत्र निकालिए ध्यान हे आस इसी पाद का ग्यारहवा सूत्र ध्यान हे आस यहाँ जो प्रकरण चल रहा है ये क्लेशों का ही है सारा अविद्या अस्मिता राग द्वेष ये जो क्लेश का सूत्र आया था उसके बाद फिर अविद्या किसे कहते हैं अस्मिता किसे कहते हैं सारी व्याख्या हो गई और सारी व्याख्या होने के बाद जो दसवा सूत्र आया था उसमें ते प्रति है सूक्ष्म यहां से क्योंकि नवे सूत्र तक तो क्लेशों की व्याख्या हुई नवे सूत्र तक अभिनिवेश जहां दिया है अंत में वहां तक क्लेशों की व्याख्या हुई और फिर दसवें सूत्र में कहा कि ते अर्थात ये क्लेश प्रति प्रसव हेय सूक्ष्म है प्रति प्रसव हेय अर्थात अपना जो उसका मूल कारण है प्रकृति तो मूल आधार जो चित्त है इसका उसका जब लय हो जाता है प्रतिप्रसव हो जाता है चित्त का तो उस अवस्था में ये सूक्ष्म अर्थात क्रिया योग के द्वारा जब इनको दुर्बल बना दिया गया है सूक्ष्म बना दिया गया है तो उसके बाद जो इनका आधार है चित्त जहां ये रहते हैं उस चित्त का जब लय हो जाता है उसके बाद ये हेय है समाप्त हो जाते हैं सारे और आगे फिर कहा कि ध्यान हेय तदवृत्त क्योंकि जो सूक्ष्म वृत्तियां हैं वो तो तभी समाप्त होंगी जब ये चित्त लय को प्राप्त हो जाएगा सारे लेकिन तदवृत्त ध्यान हे अर्थात जो उन क्लेशों की वृत्तियां हैं जो कि बीज भाव को प्राप्त हैं अभी तो बीज भाव को प्राप्त जो वृत्तियां हैं ये ध्यान हेय ये ध्यान के द्वारा समाप्त करने योग्य हैं। अब यहां शब्द है सूत्र में ध्यान अब ध्यान की व्याख्या देखो आप व्यास जी क्या कर रहे हैं कि क्लेशानाम या वृत्त स्थूला क्लेशों की जो स्थूल वृत्तियां हैं ता क्रियायोगेन योगे देखो वही बात आ रही है पीछे की स्थूल जो वृत्तियां हैं ये क्रिया, क्रिया योगे ननु कृता के द्वारा तनुकृत होती हुई दुर्बल होती हुई अक्रियायोग ने कितना कार्य किया इनको दुर्बल किया है उसके पश्चात फिर प्रसंख्या अब ध्यान का इन्होंने विशेषण जोड़ दिया साथ में प्रसंख्यान आ गया वही शब्द जिसको पीछे प्रसंख्यान अग्नि कहा था वही प्रसंख्यान शब्द यहां आया हुआ है और उसको ध्यान शब्द और जोड़ा है इनके सूत्र में ध्यान है यहां पीछे प्रसंख्यान था तो प्रसंख्या ने न ध्यान न वो प्रसंख्यान ध्यान से नष्ट करने योग्य हैं कब कैसे यावत सूक्ष्मी कृता यावत दग्ध बीज जब तक के क्रिया योग से उसको सूक्ष्म नहीं कर लेते और प्रसंख्यान ध्यान से जब तक उनको दग्ध बीज नहीं हो जाते तब उस, उससे पहले नहीं नष्ट हो पाएंगे ये प्रसंख्यान ध्यान से नष्ट करने योग्य हैं कब जाकर के जब ये दग्ध बीज कल्प भी हो जाते हैं इस प्रसंख्यान ध्यान से उसमें दृष्टान्त भी दिया है यथाच वस्त्रानाम स्थूल पूर्वम निर्धुयते अब कोई वस्त्र गंदा हो गया है लेकिन स्थूल मल उसका जो मिट्टी लगी है उसके ऊपर हमने वस्त्र को पकड़ा जोर से झाड़ दिया उसके लिए तो स्थूलमल तो ऐसे निकल जाएगा हा स्थूल मल को तो हटा दिया हमने लेकिन स्थूल जो है वो सूक्ष्म वो कैसे हटेगा के पश्चात सूक्ष्म यत्न उपाय न, न अपनीयते। वहां फिर उपाय करने पड़ेंगे और और यत्न करने होंगे उस यत्न से हम सूक्ष्म मल को हटाते हैं ठीक है तथा उसी प्रकार से दृष्टांत याद अब दृष्टांत में घटा रहे हैं उसको उसी प्रकार से स्वल्प प्रतिपक्षा स्थूला स्वल्प प्रतिपक्ष वाली बहुरी समास होगा ये स्वल्प है प्रतिपक्ष जिनका अब ये प्रतिपक्ष शब्द आ रहा है इसमें ये ध्यान देने का है अभी इन्होंने प्रतिपक्ष का प्रयोग नहीं किया था पीछे तो स्वल्प प्रतिपक्षा स्थूलाह क्लेशों की जो स्थूल वृत्तियां होती हैं ये कैसी होती है स्वल्प प्रतिपक्ष वाली अर्थात स्वल्प प्रतिपक्ष से हटने वाली थोड़ा हाँ थोड़ा प्रतिपक्ष पक्ष प्रतिपक्ष सुना ही है आपने प्रतिपक्ष, प्रतिपक्ष उसका विपरीत होता है पक्ष का तो यहां स्थूल वृत्तियों को हटाने का उनको तनु करने का जो उपाय है वो कौन सा है क्रियायोग तो क्रियायोग क्या है ये स्वल्प प्रतिपक्ष भावना प्रतिपक्ष भावना सुना है नहीं शब्द कहाँ सुना था प्रतिपक्ष वितर्क हिंसादय कृतकारित अनुमोदिता मृदु मध्याधि लोभ क्रोध मोह का मृदु मध्याधि मात्रा ये सब किसके हुए विशेषण वितर्कादय वितर्ग आदि और कौन है किनको कहा गया यहां हिंसा दया हिंसा आदि तो हिंसा आदि जो वितर्क हैं ये वितरक हिंसा दया है। कैसे हिंसा आदि के कृत्य होते हैं कारित होते हैं अनुमोदित भी होते हैं ये ऐसे हिंसा आदि जो वितर्क हैं ये और लोभ क्रोध मोह से उत्पन्न होने वाले और लोभ क्रोध मोह भी कैसे मृदु होते हैं मध्य होते हैं अधिमात्र होते हैं क्योंकि इनकी मात्राएं भिन्न भिन्न होती हैं तो ऐसे मृदु मध्य अधिमात्र जो लोभ क्रोध मोह है उनसे उत्पन्न जो अहिंसा आदि वितर्क हैं ये कैसे हैं दुख अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावना क्योंकि प्रतिपक्ष भावना जो शब्द अंत में आ रहा है सूत्र में उस प्रतिपक्ष भावन को इस सूत्र में कौन सा शब्द प्रकट कर रहा है हम्म प्रतिपक्ष भावन का अर्थ कौन सा है इसमें कौन है प्रतिपक्ष भावन सूत्र में हाँ, है? नहीं उसी में भितरका हिंसा दया में क्योंकि वितरका हिंसादेह देखा हमने तो अहिंसादय का ये आगे विश्लेषण आ रहे हैं सारे कृतकारिता अनुमोदिता यह भी अहिंसादय हिंस... आ गए हिंसादय लोभ क्रोध मोहपूर्व का ये भी हिंसा आदि हो गए मृदु मध्य आदि मात्रा ये भी हिंसा आदि हो गए अभी कहा है सम प्रतिपक्ष भावना तो प्रतिपक्ष भावना का जो मुख्य अर्थ है इसमें वो है दुख अज्ञान अनंत फला यह है प्रतिपक्ष भावना अर्थात ये हिंसा आदि इनके विषय में क्या सोचना है हमें प्रतिपक्ष भावना कौन सी करनी है के इनसे अनंत दुख होता है अनंत अज्ञान अनंत दुख फल देने वाले अनंत अज्ञान रूपी फल देने वाले ऐसे होते हैं ये वितर्क आदि हिंसा आदि ऐसा सोचना ऐसा अपने अंदर भाव उठाना ये क्या हो गया प्रतिपक्ष भावना उसके विपरीत सोच रहे हैं अब जिन हिंसा आदियों को हम अब तक करते चले आ रहे हैं अब उनके विषय में हमने क्या सोचा कि इनसे तो अनंत दुख होगा इनसे अनंत अज्ञान उत्पन्न होगा क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्म के दो परिणाम निकलते हैं कोई भी कर्म करेंगे अविद्यास युक्त वाले कर्म की बात हो रही है कोई भी कर्म करेंगे तो उसके दो परिणाम होंगे और दोनों शब्द यहां आ रहे हैं एक शब्द है इसमें दुख दूसरा शब्द है अज्ञान अब हिंसा आदि से सुख तो होना नहीं है दुख तो होगा तो दुख होना दुख कब होता है जब कर्म का फल मिलता है तो कौन से कर्म का फल दुख होता है पाप का अधर्म का तो जो भी हम कर्म करते हैं हिंसा आदि इन कर्मों में से देखेंगे तो दो प्रकार का परिणाम निकलेगा उसका एक तो उसे कर्माशय बनेगा पाप रूपी कर्माशय उस कर्माशय का परिणाम दुख होगा वो भी अनंत और दूसरा दूसरा क्या होता है कर्म का फल संस्कार बनना अर्थात अविद्या के संस्कार बनना वो यहां पर अज्ञान शब्द से आ रहा है दुख और अज्ञान दो प्रकार के फल बताए इसमें हिंसा आदि कर्मों के दो प्रकार के फल एक दुख रूपी फल और एक अज्ञान रूपी फल तो दुख रूपी फल है ये तो संकेत दे रहा है कर्माशय की ओर और, और अज्ञान रूपी फल ये वासना रूपी संस्कारों की ओर ये उधर संकेत दे रहा है और दोनों को अनंत बता दिया इसमें तो क्या अनंत फल हो जाएगा हम सीमित हिंसा आदि कर्मों का फल क्या अनंत दुख हो सकता है या अनंत अज्ञान हो सकता है, है? सीमित का यह अनंत अर्थ कैसे हो जाएगा तो यहां अनंत का अर्थ है अत्यधिक और वैसे हम विचार करके देखें कि हम तो ये सोचते हैं कि हमने कोई पाप कर्म किया है तो बहुत छोटा फल मान के बैठ जाते हैं कि सामान्य फल होगा कोई नहीं भुगत लेंगे लेकिन बहुत विशाल फल होता है उसका बहुत बड़ा फल होता है पीछे एक बार यहां प्रसंग चला था तुम नहीं थे उसमें शायद न्याय दर्शन की कक्षा में उठाता विषय कब उठाता था, उठा था ये। कि जो अन्य सारी योनियां हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं ये सारी योनियां किसका परिणाम है कौन से कर्मों का कब किए थे वो कर्म कौन सी योनि में जोर से बोला करो नहीं किस योनि का तात्पर्य कौन सी योनि में हा मनुष्य बोलो ना वही मेरा तात्पर्य है तो मनुष्योनी में हमने कर्म किए ठीक है।, है अब मनुष्योनी में कर्म किए तो उसका फल कितना हो सकता है हम विचार करके देखें कितना हो सकता है फल उसका मान लो कि सौ वर्ष का जीवन जिया अब सौ वर्ष के जीवन में जो कर्म करेगा वो उसका फल कितना हो सकता है कितने सालों तक तो भुगतना पड़ेगा बताइए कितने वर्षों में पूरा हो जाएगा उसका फल सौ वर्षों में किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए हमें कितने वर्ष चाहिए क्योंकि पुरुषार्थ नहीं क्लेशों को हटाने के लिए ना। हम्म hmm? के किसी जी बहुत भयंकर पाप कर लिया हमने तो भयंकर पाप हमने पांच मिनट किया आ, तो फल कितने मिनट मिलना चाहिए उसका मिनट क्योंकि तो इसका उत्तर इसका उत्तर ये संसार हमें दे रहा है इसका उत्तर ये संसार दे रहा है हमें कैसे दे रहा है पूरा जीवन में नहीं कैसे दे रहा है कैसे पता लगेगा कि एक पृथ्वी पर हम बात कर रहे हैं भी अन्य पृथ्वियों की छोड़ दो एक पृथ्वी पर मनुष्य कितने हैं कितने का तात्पर्य अन्य योनियों के अनुपात में अन्य योनियों के अनुपात में कितने हैं मनुष्य कितने क्या अनुपात बनेगा इनका वैज्ञानिकों ने एक परीक्षण किया है उन्होंने पृथ्वी के एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को उसको देखा इक्यावन करोड़ वर्ग किलोमीटर है ये पृथ्वी जिस पर मनुष्य रहते हैं सारा नहीं समुद्र को छोड़ दीजिए समुद्र को तो हमने छोड़ दिया अभी स्थल स्थल भाग वैसे तो है ये जा करके डेढ़ सौ करोड़ से भी अधिक वर्ग किलोमीटर परंतु इक्यावन करोड़ वर्ग किलोमीटर उसमें से एक वर्ग किलोमीटर में विद्यमान जीवात्माओं अर्थात प्राणियों का पर प्राणियों का उनकी गिनती की गई उसमें भी सूक्ष्म जीव छोड़ दिए गए हैं वायरस बैक्टीरिया इत्यादि इनको छोड़ दिया गया है जिनकी गिनती कर सकते हैं उनकी गिनती की गई तो एक वर्ग किलोमीटर में इतने प्राणी हैं जितने सारी पृथ्वी पर मनुष्य हैं और सारी पृथ्वी पर मनुष्य कितने है? साथ हैं साढ़े सात मान लो अब साढ़े सात अरब मनुष्य हैं पूरी पृथ्वी पर तो साढ़े सात अरब प्राणी अब प्राणी कह रहा हूं सारी योनिया आ गई उसमें वो एक वर्ग किलोमीटर में है अब एक वर्ग किलोमीटर में साढ़े सात अरब प्राणी हैं तो साढ़े सात अरब को अब हम कितने से गुणा करेंगे पूरी पृथ्वी के प्राणियों को पता लगाने के लिए इक्यावन करोड़ से हम तभी तो होगा तो इस तरह से हम जब देखेंगे हिसाब लगा करके तो एक मनुष्य जब कोई मरता है तो उसकी उसके स्थान को उसके रिक्त स्थान को पूरा करने के लिए कोई अन्य जीव आएगा जैसे हमने कहा कि साढ़े सात अरब मनुष्य हैं अब साढ़े सात अरब में से एक गया तो उस साढ़े सात अरब संख्या को पूरा करने के लिए कोई अन्य जीव आएगा नहीं नी मनुष्योनी में तो वहां जो अन्य जीव आएगा वह अन्य जीव वो किन जीवों में से आएगा और वहां कितने लाइन में लगे हुए हैं क्योंकि अनुपात निकाला जाएगा क्योंकि अन्य सारे जितने भी प्राणी हैं ये मनुष्य से अतिरिक्त ये कभी ना कभी मनुष्य बनेंगे या नहीं सुकामा जी, जी. ये अन्य जितने प्राणी हैं अन्य योनि वाले ये कभी ना कभी मनुष्य बनेंगे या नहीं बनेंगे. अच्छा तो मनुष्य बनेंगे तो अन्य प्राणी एक मनुष्य की अनुपात में 20 करोड़ अन्य प्राणी लगे हुए हैं अन्य जीवात्मा अब जीवात्मा कहेंगे उनको एक मनुष्य अपनी सीट छोड़े तो 20 करोड़ अन्य जीवात्मा लाइन में लगे हुए हैं और उनमें से कितने कितनों को मिलेगा अवसर एक को एक को मिलेगा अवसर अब, अब इसको उधर से बोलो देखो अब कि इसका तात्पर्य क्या हुआ अभी औसत निकाला जा रहा है एक मनुष्य का देहांत होगा अब वो अन्योनियों में जाएगा जाएगा कि नहीं तो अन्य कितनी योनियों में आपका एक योनी फिर दूसरी योनी फिर तीसरी योनी कितनों में जा सकता है वो ये केवल अनुपात निकाला जा रहा है ये ठीक है कोई कम में जाएगा कोई अधिक में जाएगा लेकिन बीस करोड़ का अनुपात तो निकल ही आया अर्थात एक मनुष्य का जब देहात होगा तो वो 20 करोड़ अन्य योनियों में जाएगा पहले तब जाकर के मनुष्य बनेगा 20 करोड़ की लाइन लगी है कि नहीं 20 करोड़ की लाइन लगी है तो उसमें जो लाइन में सबसे आगे है वो तो बन गया मनुष्य और एक मनुष्य जो मरा था उस जगह पर जिसको उसने भरा है वो मनुष्य कहां वो जीवात्मा कहां पहुंचेगा वो बीस करोड़ के पीछे की तरफ को वो जाएगा अब वहां से उसका नंबर कब आएगा दोबारा मनुष्य बनने का 20 करोड़ के बाद जब 20 करोड़ अन्य जीवात्मा जब उनको समय मिल जाएगा अवसर मिल जाएगा तब जाकर नंबर आएगा 20 करोड़ का मतलब क्या हुआ 20 करोड़ जीवात्मा जो लाइन में लगे हैं जीवात्मा नहीं ये विभिन्न योनियां है ये, ये प्राणी है ये ये प्राणी है अलग अलग तो एक जीवात्मा जो पीछे सबसे लाइन में लगा है वो एक अंक आगे बढ़ा तो एक अंक आगे बढ़ने का अर्थ क्या है दूसरी योनि में आया फिर एक अंक और आगे बढ़ा फिर तीसरी योनी में आया तो 20 करोड़ योनियो को पार करके अब दोबारा मनुष्य का अवसर मिलेगा उसको आया कुछ नहीं, आया, तो लेकिन इसमें ये नियम तो नहीं। कौन सा तो होता मैंने औसत बोला इसमें 20 करोड़ की जगह एक अरब भी हो सकता है किसी का कि एक अरब में घूम करके आया है एक अरब बार एक अरब योनियों का तात्पर्य योनिया इतनी नहीं है मान लो कुत्ता ही कोई दस बार बन रहा है अभी मनुष्य का अवसर ही नहीं मिल पा रहा है उसको और अन्य योनियों में किसी योनियों में कितनी बार है वो संख्या सारी मिलाकर के बोल रहा हूं मैं तो इस तरह से हम जब जो जितने कर्म करते हैं मनुष्य योनि में हम तो सोचते हैं कि बहुत थोड़े ही कर्म किए हैं लेकिन इसका परिणाम बहुत भयंकर होता है एक मंत्र आता है पीछे मैंने बताया भी था आपको कि भीमा इंद्रस्य से इंद्र के अर्थात भगवान के जो हेती हैं हेती कहते हैं दंड व्यवस्था उसके दंड वो कैसे हैं भीमा भयंकर हैं भीमा इंद्र से हेत भयंकर हाँ भी कहते हैं डरा डरान डराने आते ये भय बनता है जिससे भय हाँ विभेती तो बहुत भयंकर दंड पर है परमात्मा के। अब जब ये और, और ये इसमें क्या कोई कल्पना लग रही है क्या ये सारी योनिया कल्पना है क्या ये ये प्रत्यक्ष है एक जरासी भूमि में देखो कभी कभी एकदम निरी चीटियां और ये दीमा और छोटे छोटे प्राणी वर्षा काल में देखो कितने निकल पड़ते हैं इन सब में एक एक जीवात्मा है और ये सारे जीवात्मा कभी मनुष्य थे या नहीं थे हम और आप ही तो थे पहले सभी ये अरे मनुष्य में से ही तो वहां पहुंचे हैं ये मनुष्य ही थे पहले सब और ये अपने कर रहे हैं प्रतीक्षा दोबारा मनुष्य बनने की तो वो प्रतीक्षा का काल कितने करोड़ वर्ष कितने अरब वर्ष हो सकता है हम कल्पना नहीं कर सकते उसके अब रही बात की क्या पता हम दोबारा फिर मनुष्य बन जाए तो तो 20 करोड़ की 20 करोड़ फिर लाइन में ऐसी प्रतीक्षा करते रहे जो सीट खाली हुई थी किसी मनुष्य की जो मनुष्य मरा था वो दोबारा फिर मनुष्य में ही आ गया वो जीवात्मा वो फिर मनुष्य में ही आ गया वो तो फिर रह गए प्रतीक्षा करते करते लेकिन प्रश्न यह है कि कोई मनुष्य ऐसे कितने चांस हो सकते हैं कि दोबारा फिर मनुष्य बन, बन जाए वो ऐसा अवसर कितना हो सकता है अब उस पर विचार करके देखिए जैसे मैंने कहा कि 20 करोड़ का अनुपात है 20 करोड़ बराबर एक अब 20 करोड़ से भाग दे दो साढ़े सात अरब को हुँ? कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि एक मनुष्य यदि दोबारा मनुष्य बन रहा है तो दो बातें हो सकती हैं उसमें कि या तो पाप और पुण्य बराबर हैं उसके दूसरा है पुण्य अधिक होंगे दो ही तो है या तो पाप पुण्य बराबर हैं या पुण्य अधिक हैं, तब मनुष्य बन सकता है लेकिन ये मनुष्य बनने का अवसर सारी पृथ्वी पर जितने मनुष्य हैं इनमें से पांच मनुष्य ऐसे होते हैं जो दोबारा मनुष्य बनते हैं सारी पृथ्वी पर सत्यपति जी हाँ थोड़ी आंखें वैसी करो ये तो हिलाने वाली बात है मस्तिष्क को आपको कैसे अपने तो आप भी कर लेना गणित का है यह तो कोई भी कर सकता है ये तो विषय गणित का है ना गणित में तो कोई दो, दो, दो प्रकार के उत्तर होते ही नहीं है होते हैं गणित एक पक्का विज्ञान है ना ये अब कल्पना करो कि हम जो इस समय मनुष्य योनिम बैठे हैं क्या लगता है ऐसा कि पीछे मनुष्य थे या अन्य योनिम घूम के आए हैं अधिक चांस किस बात का है अधिक अवसर किस बात का है भिन्न योनियो से आए हैं जब सारी पृथ्वी पर पांच के लगभग ही ऐसे जीवात्मा हो सकते हैं दोबारा मनुष्य बन सकते हैं और फिर मध्य मध्य में कभी जो मुक्ति से लौट के आएंगे वो भी मनुष्य बनेंगे हैं? वो भी गिनती उन्हीं में आएगी अगर वो जगह उन्होंने घेर ली बीच में ही तो फिर सारे रह गए ऐसे तो भीमा इंद्र से मैं इसकी बात कर रहा हूं ये जो लिखा है उन्होंने दुख अज्ञान अनंत दुख फल और अनंत अज्ञान फल ये अनंत तो कैसे घटेगा यहां इसलिए यहां पर अनंत कहा गया है क्योंकि हम मानते हैं कि बहुत थोड़ा सा हमने कर्म किया है और हमें उसका फल मिल गया थोड़ा थोड़ा ही मिल जाएगा बस इसको एक अन्य से भी देख सकते हैं कि मान लीजिए कहीं पर बच्चे जो है वो खेल देखना चाह रहे हैं कहीं हो रहा है किसी स्टेडियम में लेकिन उनको टिकट नहीं मिल पाया वहां पर अब नहीं मिल पाया टिकट तो रह गए नहीं देख पा रहे हैं खेल पांच बच्चे हैं मान लीजिए अब उन्होंने बाहर जो स्टेडियम के बाहर जो दीवार है उसकी थोड़ी ऊंचाई है अब उन्होंने योजना बनाई कि हम ऐसा करते हैं कि एक बच्चा नीचे खड़ा हो जाएगा उसके ऊपर फिर दूसरा उसके ऊपर तीसरा फिर चौथा और फिर पांचवा और पांचों की लंबाई दीवार की होगी बराबर तो पांचवा जो बच्चा है सबसे ऊपर वो खेल देखेगा देखेगा कि नहीं और उसको अवसर क्या दिया गया समय अभी पांच मिनट तक तुम्हें देखना है ये अब पांच मिनट खेल देखने के बाद अब क्या करेगा वो वो किधर जाएगा सबसे नीचे वाले में अब दोबारा नंबर उसका कितने मिनट बाद आएगा ये गणित का सवाल है बहुत सरल उत्तर है कितने मिनट बाद आएगा बीस मिनट बाद, बाद, बाद, बाद, बाद बा पांच मिनट खेल देखने का फल उसको क्या मिला बीस मिनट प्रतीक्षा करना ये मैंने छोटा सा उदाहरण दिया अब इसी को बढ़ा लो कि एक पाप कर्म हमने एक मिनट का किया उसका फल हमारा कई घंटों में हो सकता है कई घंटों में जा करके पूरा हो अब यहां क्या है ये? ये ऐसा होता क्यों है कोई कहेगा कि तो बड़ा अन्याय है ये परमात्मा ऐसे क्यों करता है कि हमने एक सीमित मनुष्य की आयु में कर्म किए और उसका इतना विशाल फल जो अन्य योनियों में घूम रहे हैं लगातार करोड़ों अरबों खरबों वर्ष निकल गई और मनुष्य का द्वारा अवसर नहीं मिल पा रहा है इतना फल कैसे हो जाता है उसका भी एक कारण है कि जिस मनुष्य योनि में हम विद्यमान हैं अभी इस मनुष्य योनि में हम कितना अन्य प्राणियों की सहायता ले रहे हैं अन्य प्राणियों की कितनी सहायता हम ले रहे हैं कभी किया विचार पुरी पुरी हम, हम एक रोटी खाते हैं जब एक रोटी में हम एक दो मिनट में हमने एक रोटी खाली मान लीजिए उस एक रोटी में कितने गेहूं लगे होंगे और वो गेहूं जिस पौधे से निकले वो पौधा कितने समय तक उसमें जीवात्मा विद्यमान रहा गेहूं कितने देर में होता है पांच महीने मान लो और पांच महीने भी कैसे के लगातार जैसे हम लोग किसी मजदूर का कोई कार्य करता है तो उसे घंटे गिनते हैं कि कितने घंटे जो है वर्क वर्कआवर कितने हुए इसके तो हम प्रतिदिन में कितना आठ घंटा मानेंगे चौबीस घंटे में से आठ ही घंटे तो लेंगे और वहां पूरे चौबीस घंटे वो उसमें दे दे अपना सेवा दे रहा है उस पौधे में जीवात्मा चौबीस इंटू सेवन बोलते हैं नहीं? ट्वेंटी फोर इंटू सेवन चौबीस गुणा सात विज्ञापन आते हैं ना जो है कंपनियों के कि सेवा जो है हमारी कैसी है चौबीस गुणा लगातार निरंतर एक चैनल आता है नहीं 24 फोर सेवन चैनल न्यूज ट्वेंटी फोर भी चलता है तो जहां लगातार कोई सेवा की बात चलती है वहां चौबीस गुणा सात को बोलते हैं तो वो जो गेहूं के पौधे में जीवात्मा सेवा दे रहा है वो लगातार दे रहा है चार पांच महीने उस चार पांच महीने जीवात्मा ने जो हमारी सेवा की है उस गेहूं को हम ही तो खाएंगे अब और हमने जो है एक मिनट में उसको खा लिया और फिर अब पूरे जीवन का देखो हमने कितना अन्न खाया कितनी सब्जी खाई एक गन्ना एक साल रहता है हम पांच मिनट में चूस लेते हैं गन्ने को एक साल जीवात्मा ने सेवा दी है वहां पर एक गिलास हम दूध पीते हैं और दूध पीते हैं तो गाय जिस घास से दूध बना रही है जो भी चारा खाया उसने घास खाई उसने कितनी सारी घासें वनस्पतियां जिनमें जीवात्मा थे वो सब सेवा दी उन्होंने और उसको फिर गाय ने खाया और गाय के भी अंदर फिर ऐसा नहीं है गाय के भी अंदर जब घास पचेगी तो वहां भी करोड़ों अरबों जीवात्मा विद्यमान है और उनके माध्यम से पाच, पाचन क्रिया संपन्न होती है तब जाकर के दूध बनेगा और हमने एक गिलास दूध पी लिया कितने जीवात्माओं की सेवा ले ली हमने तो हमारा ये मनुष्य का जीवन यू ही नहीं चल जाता हमारा ये मनुष्य का जीवन ये बहुत सारे अन्य जीवात्माओं की सेवा पर निर्भर है अब जब इनकी सेवा पर निर्भर है तो इनका ऋण हम पर चढ़ रहा है या नहीं हमें भी तो ऐसी ही सेवा करनी होगी इनकी जब ये अन्य जीवात्मा मनुष्य बनेंगे तो न्याय यही तो कहता है कि हम भी इनकी सेवा करें इन सब जीवात्माओं ने हमारी सेवा की है हमारा जीवन चलाया क्योंकि हमारा जीवन बिना अन्य जीवात्माओं की सेवा के चल जाएगा बिना सहायता के संभव ही नहीं है हमारा जीवन औरों के जीवन पर निर्भर है तो फिर न्याय तो यही कहेगा कि हम भी जब ये मनुष्य बनेंगे तो हम भी इनकी सेवा करें उसमें काम आए तभी तो न्याय कहलाएगा ये तो इस तरह से फिर हमें भी वहां जाना होता है अब प्रश्न यह है कि फिर जो व्यक्ति मुक्त हो गया वो कैसे हो गया सकता। क्योंकि उसने भी सेवा ली थी अन्य जीवात्माओं की जी। अब यहां दूसरा सिद्धांत कार्य करता है कि अन्य जितने जीवात्मा हमारी सहायता कर रहे हैं ये सहायता किसी की क्यों की जाती है किसी की सहायता माता पिता बच्चे की सहायता क्यों करते हैं बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए आगे बढ़ जाए लक्ष्य को प्राप्त कर ले यही तो होता है तो अन्य प्राणी ये हमारी सहायता क्यों कर रहे हैं ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था क्यों कर रखी है दूसरों से क्यों सहायता करवाना चाह रहा है किसकी मनुष्य की क्यों सहायता करवाना चाह रहा है भोगा अपवर्गार्थम दृश्य अपवर्ग की प्राप्ति के लिए अपवर्ग की प्राप्ति के लिए अन्य प्राणी हमारी सहायता कर रहे हैं और हमने उस सहायता का उचित लाभ लेते हुए अपवर्ग को प्राप्त कर लिया अब हम पर कोई भी ऋण नहीं है हम मुक्ति के अधिकारी बन गए हां अपवर्ग प्राप्त कर लेंगे तो हमें फिर उसका ऋण चुकाना नहीं पड़ेगा उनका क्या है किनका क्या वो तो हाँ वो आपकी सहायता कर रहे हैं और वो जब मनुष्यविनी में आएंगे तो उनकी भी वो मनुष्य वो वो प्राणी सहायता करेंगे जो अपर को प्राप्त नहीं कर पाए थे हाँ और जो जो अपर को प्राप्त करता जाएगा वो उस ऋण से ऊण होता जाएगा और यदि हम अपर को प्राप्त नहीं कर पाए तो हमें भी उसी लाइन में फिर लगना होगा इस तरह से ही अनंत दुख और अनंत अज्ञान रूपी फल बताया गया है ये ये जीवन यू ही नहीं चल जाता बहुत मूल्यवान जीवन है ये मनुष्य का बहुत सारे जीवात्मा इसमें लगे हुए हैं सहायता करने के लिए तो इसीलिए प्रसंग चल रहा था हमारा कि स्वल्प प्रतिपक्ष वाली ये तो है हमारी स्थूल वृत्तियां स्थूल वृत्तियों का क्षीण होना नष्ट होना ये तो स्वल्प प्रतिपक्ष से हो जाएगा और वो स्वल्प प्रतिपक्ष कौन सा है क्रिया योग क्रियायोग क्या है ये स्वल्प प्रतिपक्ष है ये कोई यूं समझ बैठे कि ईश्वर प्रधान से तप से और स्वाध्याय से हम सारे क्लेशों को नष्ट कर लेंगे कभी संभव नहीं ये स्वल्प प्रतिपक्ष है फिर दूसरा महाप्रतिपक्ष कौन सा है क्योंकि आगे आ रहा है कि क्लेशानाम सूक्षमास्तु महा प्रतिपक्षा जो सूक्ष्म वृत्तियां हैं क्लेशों की ये महाप्रतिपक्ष भावना से समाप्त होंगी तो महाप्रतिपक्ष भावना वही है जो अभी सूत्र की हम चर्चा कर रहे थे कि दुख अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम यह है प्रसंख्यान अग्नि यह वो प्रसंख्यान अग्नि नहीं है कि सत्व पुरुष को हमने अलग अलग समझ लिया सत्व पुरुषानता ख्याति हो गई ये प्रसंख्यान अग्नि नहीं है ये प्रसंख्यान अग्नि कौन सी है कि उन हिंसा आदियों पर उनको उठा करके और हम उनके अनंत दुख अनंत अज्ञान पर विचार करें अब हमारे अंदर भय आ जाएगा कि भीमा इंद्र से हेत है अब उनसे क्या करेगा व्यक्ति बचेगा और बचना क्या होता है वो बचने से ही नष्ट होना होता है उनका वो क्लेश नष्ट हो जाएंगे तो प्रतिपक्ष भावना और महाप्रतिपक्ष भावना तो यहां जो क्रियायोग का विषय चल रहा है ये प्रतिपक्ष स्वल्प प्रतिपक्ष भावना है ये इसको स्वल्प कह दें या केवल प्रतिपक्ष कह लें तो प्रसंख्यान अग्नि से इनको फिर दग्ध बीज करना होता है और वह प्रसंख्यान अग्नि जो हमने अगले सूत्र में देखा था ध्यान वृत्त हमें वो प्रसंख्यान अग्नि कौन सी है कौन सी है फिर बताइए क्या बताया मैंने फिर भूल गए महाप्रतिपक्ष भावना महाप्रतिपक्ष भावना का नाम है प्रसंख्यान अग्नि और यही योग दर्शन का मुख्य विषय है सारे योग दर्शन का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है क्लेशों को नष्ट करना हम लोग बोलते न कैवल्य विषय है इसका योग दर्शन का तो कैवल्य कब होता है क्लेशों, क्लेशों के नष्ट होने पर तो क्लेशों का नष्ट होना यह मुख्य विषय हो गया इसका नी और क्लेशों को नष्ट करना मुख्य रूप से कैसे संबंध होगा प्रसंख्यान अग्नि से तो प्रसंख्यान अग्नि ही इसका मुख्य विषय हो गया वो उपाय इस शास्त्र में मिलेगा तो अभी इसको ही रोकते हैं प्रणोध्वनि